ओह <coughs> पिछली कक्षा में हमने आठवें सूत्र तक देखा था पिछले में से को कुछ पूछना है तो तो तो तो पूछ सकते हैं हैं हैं कल आप वो छोटी-छोटी छुप जैसे हम करते करते तो तो तो तो ना सब इतनी अगला कितनी सुधर जाएंगे ना गलतियाँ सुधर जाएंगी इसलिए तो मनुष्य जीवन कठिन होता है जितने मनुष्य हैं उनमें से बहुत कम व्यक्ति होते हैं जो अगला जन्म मनुष्य का सीधे पा सकते हैं और योग में गति न होने का कारण भी ये छोटी छोटी त्रुटियां हैं कि जब तक कोई व्यक्ति इन बातों को ध्यान नहीं देता और अपने को बिल्कुल ठीक नहीं कर लेता है तब तक आगे बढ़ेगा ही नहीं वो उनको पता तक नहीं लगता कि हम ये त्रुटिया कर रहे हैं वैसे ध्यान साधना कर रहे हैं शिविर कर रहे हैं पुस्तक पढ़ रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं यज्ञ कर रहे हैं, क्या जी प्रगति नहीं हो पा रही है मूल आधार तो यम नियम है इनके पालन से यम के पालन से महर्षि ने क्या लिखा उपासना का बीज बोया जाता है क्या होता है बीज पड़ता है बस और अगर ये नहीं हो तो बीज भी नहीं पड़ता है और बीज होगा फिर धीरे धीरे पौधा उगेगा बढ़ेगा पालना पोसना पड़ेगा वो तो आगे की प्रक्रिया है लेकिन बीज यानी शुरुआत भी नहीं होगी इसलिए इन सब चीज़ों का ध्यान रखना होता है बातें छोटी छोटी हैं लेकिन इतनी कठिन नहीं है हमारी दृष्टि में नहीं आई आती या हमारे को पता नहीं लगता बताया नहीं गया या हम ध्यान नहीं देते बताने पर भी तो ये होता रहेगा और योग तो मन के नियंत्रण का कार्य है जो अपने शरीर पे नियंत्रण नहीं कर सकता वाणी पे नियंत्रण नहीं कर सकता वो मन पे कभी नहीं नियंत्रण कर सकता शरीर का नियंत्रण मन के नियंत्रण से बहुत सरल है वाणी का नियंत्रण भी मन के नियंत्रण से बहुत सरल है हजार गुना कम है जिसका शरीर और वाणी का इंद्रियों का नियंत्रण नहीं है मन का नियंत्रण संभव ही नहीं है उससे कर ही नहीं सकता चिड़ियां शरीर का नियंत्रण आहार दिनचर्या का नियंत्रण खानपान बोलने का नियंत्रण यम नियम का पालन अब उससे आशा की जा सकती है कि वो मन के स्तर पर इनको रोक सकेगा प्रयास करेगा गंभीर नहीं तो नहीं आपको सैकड़ों मिल जाएंगे लोग हम तो इतने दिन पूजा पाठ करते हो गए ये करते हो गए मन तो रुकता नहीं होगा परेशान देर तो लगती है लेकिन ऐसा होने पर ही होगा मन में विचार वृत्तियां तो बहुत शीघ्र आते हैं वो पकड़ ही नहीं सकता मन के विचारों को रोकेगा क्या तो पता ही नहीं लगेगा कब क्या विचार गया कब क्या यम नियम के विपरीत विचार गया कब सांसारिक विषय का विचार कर लिया मैंने कहां मिथ्या ज्ञान है मेरे विचारों वो पकड़ ही नहीं सकता रोकेगा तो, क्या, सुधारेगा तो, क्या। तो ये योग का मार्ग इसीलिए सूक्ष्म कहलाता है लेकिन ऐसा कठिन भी नहीं है हम ध्यान देने लगे यानी इसमें लगे हम इसके कार्य में लगे तो अपने को पकड़ में आने लग जाते है। हैं बातें और हम अपने को ठीक करते चले जाते हैं बस रास्ता साफ हो जाता है इसीलिए तो मनुष्य बहुत कम है अन्य पशु पक्षी प्राणी बहुत ज्यादा हैं क्यों ज्यादा हैं वो कहां कर्म किए थे उन्होंने इतने मनुष्य शरीर में ही तो किए थे तो बहुत कम व्यक्ति मनुष्य से मनुष्य में जाते हैं बहुत कम मुक्ति में जाने वाले तो और भी कम नहीं तो अशुभ पक्षी आदि बनेंगे फिर वहां कर्मों का भोग हो जाएगा फिर पाप पुण्य जब बराबर होंगे तब मनुष्य जन्म फिर मिलेगा वो तो एक अवसर है एक अवसर आना है जब आएगा जब आएगा एक अवसर लेना है हम अवसर ले लेते हैं अगला जन्म भी मनुष्य ही बने हम लेते हैं प्रयत्न से अधिकारी बनते हैं एक है कि जब होगा आएगा जो जित कितना भी बुरे से बुरा व्यक्ति हो उसको भी आगे तो मनुष्य जन्म मिलना है अत्यंत घोर क्रूर व्यक्ति हो वो भी कुछ न कुछ तो पुण्य कर ही देता है और जब अत्यंत भोगते भोगते न जाने कितने लाखों करोड़ों अरबों वर्षों के बाद भी जब पाप पुण्य बराबर होंगे मनुष्य का जन्म तो उसको भी मिलेगा वो तो क्रम से प्राप्त होता है एक होता है लेना अधिकार से प्रयास करके जी हाँ। आपको अनादि चेष्टा है सुना जी भी सुना था तो मुझे एक प्रश्न कि मैं जो कर रहा वो तो समझ के कर रहा हूँ या अनधिकृत चेष्टा जैसे मैं सब शरार्थियों को उठाता हूँ बोलता हूँ कि कक्षा में जाना है सबको बोलता हूँ कि मौन का पालन करना है और जब यहाँ से जाते हैं भोजन आने के लिए तो माताओं का और पुरुषों का वर्ग झंडू मिला करके चलते हैं तो, है। तो मैं है कि एक दूसरे से टकराती भी है लेकिन आपको नहीं करना चाहिए काम अच्छा है इसका तरीका क्या है आप राजेश जी को बताए राजेश जी सूचनाएं कर देना शाम को कि थोड़ा अलग अलग चलें और दूर दूर चलें और आप संकेत करते हैं उसके लिए वो व्यक्ति नियुक्त हो गए हैं जो शिविरार्थी शाम को किए थे क्या राजेश जी हो गए नियुक्त तो और किसी को अपन इंगित करके इन्हीं को ले लोक्त इन्हीं को अधिकृत कर दो ठीक <laughs> है लेकिन ये काम भी कठिन होता है क्योंकि जब किसी को बताना टोकना होता है और वो बार बार गलत करते हैं तो हमारे मन में क्षोभ होता है हो सकता है और हम अपनी साधना को बिगाड़ लेंगे और जिनको टोका गया वो भी कुछ ऐसी प्रतिक्रिया कर सकते हैं आपको देखेंगे अलग ढंग से कुछ बोल देंगे कर देंगे ठीक है या आपसे कुछ द्वेष पैदा कर लेंगे उपेक्षा करेंगे ऐसा कुछ व्यवहार गलत हो सकता है और वो हमारे लिए अगर हम सावधान नहीं है तो वो हमारे कष्ट का कारण दुख का कारण बन जाएगा ऐसा नहीं होने देना प्रेम से सबको आदरपूर्वक संकेत केवल करना फिर ज़्यादा होता है तो ज़्यादा सीमा नहीं है कि किसी को टोकना कहना वो आप अन्यों को कहेंगे फिर वो हम लोग कर सकते हैं किसी को डांट भी सकते हैं किसी को दंड भी दे सकते हैं किसी को जाने को भी बोल सकते हैं वो आपको नहीं करना है अपने हाथ में केवल संकेत एक कर सकते हैं हाँ। या अगर दिखा रहे फिर से बोलिए आपकी बात ही नहीं समझ पाया हमें और किया हर अपना मतलब देखिये ये विषय तो अपना अभी फिलहाल क्या कहा था, था? किसको तो अधिकार में कर लेता है तो दो दो दो दो दो दो। नहीं नहीं ऐसा मैंने नहीं कहा ये तो ये तो अपने कर्तव्य अधिकृत अनधिकृत चेष्टा ये तो ये अलग कार्य से संबंधित बात है नहीं वो अगले जन्म का है मनुष्य जन्म होता है आ, नहीं होता है किसी के हाथ में नहीं है कि हम कहाँ जन्म लेते हैं वो परमात्मा के हाथ में है हमारे हाथ में है तो सबके हाथ में बस इतना है कि हम शुभ कर्म अच्छे कर्म करें इतना हमारे हाथ में है उसके बाद जो फल है किसको कहाँ जन्म देना है ये पूरी तरह परमात्मा के हाथ में है हम इच्छा कर सकते हैं हम अपने कर्मों के अनुसार इच्छा कर सकते हैं कि मेरे को ऐसा जन्म मिले कामना कर सकते हैं प्रार्थना कर सकते हैं लेकिन हमारे किसी अधिकार में नहीं है परमात्मा मुझे तो यही समझ में आया परमात्मा ही देगा कुछ। करने पर शंका समाधान में प्रश्न कीजिए उन्होंने कहा था अभी यू ही तो फैलता जाएगा ना ये तो उन्होंने कहा था ये था वो ये शंका समाधान का विषय कि जनसंख्या वृद्धि हो रही है तो हम क्या एक तरफ है कि लोग पाप ज्यादा कर रहे हैं वो कहे जनसंख्या वृद्धि हो रही है तो जनसंख्या वृद्धि हो रही है इसका मतलब है पुण्य करने वाले ज्यादा होंगे यही तो हेतु है हाँ यही तो यही तो हेतु बनता है ना तो उसकी ये शंका समाधान का विषय है फिर भी संक्षेप से देता हूँ पहली बात तो आप केवल इस पृथ्वी को ध्यान में रख करके बोल रहे हैं जबकि न जाने कितनी पृथ्वी हैं, वहां से यहाँ और यहाँ से वहाँ कहीं भी जन्म ले सकते हैं तो अच्छी आत्मा वहाँ भी हो सकती है दूसरा जो मैंने कहा जिनके पाप पुण्य बराबर हो जाते हैं अत्यंत क्रूर पापी व्यक्ति भी वो भी मनुष्य जन्म लेता है तो मनुष्य जन्म जो मनुष्य जन्म में आया उसके बहुत पुण्य है ऐसा कोई बात नहीं है हो भी सकते नहीं अधिक पुण्य है तो अच्छा जन्म मिलेगा विद्वानों का जन्म मिलेगा अच्छा परिवार मिलेगा मनुष्य है इसलिए वो पुण्यात्मा है ये नहीं कहना कह सकते उसका इतना ही मतलब है कि उसके पाप और पुण्य बराबर हो गए अभी मैं बोल रहा था ना अत्यंत तो क्रूर व्यक्ति भी मनुष्य जन्म को लेगा उसको भी अवसर देता है परमात्मा इसलिए जनसंख्या के बढ़ने का ये मतलब नहीं है कि इस धरती पर अभी अधिक पुण्यात्मा हो गए हैं गणित है ही नहीं बिल्कुल भी विस्तृत विषय थोड़ा अलग समझने की बात है है जी निर्णय निश्चयात्मक निश्चय कर रहे नहीं वो व्यवसाय नहीं है ये, वो व्यवसाय भी हम एक निर्धारित करते हैं कि मुझे ये करना है इसको संस्कृ, ये संस्कृत में ऐसे भी अर्थ है वो व्यापार और वो व्यवसाय है वो अलग अर्थ में होता है क्योंकि वहां भी हम निश्चित करते हैं कि मुझे ये करना है निर्धारित करते हैं ये धंधा काम करना है फिर हम उसको करते रहते हैं ये अलग व्यवसायत्मक मतलब निश्चयात्मक है इतना ही अर्थ है ऐसा शब्द प्रमाण किसे कहते हैं अब शब्द प्रमाण किसे कहते हैं पुस्तकों को रख दीजिए आप अब ढूंढने देख, देखने का कोई मतलब नहीं मैं पूछ रहा हूँ मतलब सब बंद करके रख दीजिए कुछ नहीं शब्द प्रमाण कैसे अभी भी माता जी ने देख ही लिया मना करने के बाद भी पुस्तक की तरफ तो नजर डाली थी दिखे या ना दिखे <laughs> बंद नहीं करी थी खड़ी ये थी फिर भी नजर चली गई ये होता है अभ्यास संस्कार नियंत्रण ना होना जी बताइए शब्द प्रमाण किसे कहते हैं पीछे बताइए पीछे बहन जी आप बताइए हाँ आप बताइए बैठे बैठे हाँ तो प्रदेश तो को शब्द प्रमाण कहते हैं कर जिन्होंने उस विषय में पूरा अनुसंधान करके जान लिया होता है उनकी बात तो बातित तो हो लेकिन जिसने अनुसंधान किया उसकी बात सुन करके जान लिया हो तो अनुसंधान विशेषण क्यों लगा दिया आपने ठीक है अनुसंधान करने वाला भी तो कोटी में आ सकता है, लेकिन आप तो होने के लिए अनुसंधान करने वाला हो यह तो का, का ठीक ठीक जानने वाला जिस भी विषय का है अब मैंने आपको मैकेनिक का भी उदाहरण दिया ये भी है वो भी है अगर मैं आप खाना बनाती है तो उससे संबंधित आप, आप बच्चे नहीं जानते या पति नहीं जानते भाई इसमें इसमें ये मसाला डलता है या नहीं डलता है कौन पूछेगा भाई माँ से पूछो आपने अनुसंधान किया है क्या नहीं पता है जानकारी है अनुभव है उससे पता है सही बात है भाई इसमें मेथिड अलेगी इसमें राई अलेगी जो भी है जानकार होता है तो जो जानकार होता है उसको आप तो कह सकते हैं जो जानकार है उसको आप उसका जो उपदेश है उसको शब्द प्रमाण कहेंगे ठीक है कोई और इसमें कहना चाहते हैं अतिरिक्त बात हाँ आप बताइए पीछे है हित की बात कहे मतलब जिसको बोल रहा है उसके हित की कामना भी उसमें होनी चाहिए और हित की कामना नहीं है तो क्या सच सच नहीं बता सकता तो है तो अगर हित की भावना नहीं है तो अहित की भावना होगी और अहित की भावना होगी, तो होगी तो वो क्या बताएगा दूसरे के हित की भावना नहीं है तो किसी न किसी के हित की भावना तो होगी अपने हित की भावना होगी दूसरे का अहित करते हुए अपना हित कुछ चाहेगा वो और ऐसा भाव लेकर के जब कोई व्यक्ति किसी बात को बताएगा तो वो उस ढंग से बताएगा जिसमें उसका हित सधे वो वहां कुछ न कुछ गड़बड़ करेगा गलत बात बताएगा मिथ्या जान बताएगा वो आप्त की कोटी में नहीं आता भले ही वो जानता हो सारा आप्त की कोटी में नहीं आएगा तो भूत दया भूतों के यानी प्राणियों के दया का भाव भी उसमें होना चाहिए जानकारी के साथ साथ नहीं तो जो बड़े बड़े आतंकवादी और बड़े बड़े घोटाले करने वाले होते हैं वो बड़े बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं सामान्य व्यक्ति तो उतने बड़े घोटाले कर ही नहीं सकता उसके बस का ही नहीं है वो जानता ही नहीं है तो ज्ञान और बुद्धि का अधिक होना यदि भूत दया के लिए नहीं है तो वो बहुत अधिक हानि का कारण बन जाता है बहुत अधिक हानि का कारण बन जाता है सामर्थ्य है लेकिन गलत रास्ते पर चले गए अब कोई जानता भी है और लोगों के हित की भी कामना है तो उसको हम आपत कह दें कोई और बोलेगा आप हाँ, बताइए बताने की इच्छा वाला भी होना चाहिए बताएगा नहीं तो कहाँ से उसको आपत कहेंगे आप तो प्रदेश बनेगा ही कहा शब्द प्रमाण बनेगा ही कहा बिल्कुल ठीक है बैठिए जानने वाला भूत दया और वो अगर बोल ही नहीं रहा है तो दूसरे ने सुना ही नहीं जाना ही नहीं तो उसके लिए वो प्रमाण बनेगा ही कहा से उसको लिखा बोला कुछ भी अभिव्यक्त तो होना चाहिए दूसरे को कहना चाहिए ये तीन बातें जिसमें होंगी उसको हम कहेंगे। कोई चोर व्यक्ति आप तो कहेंगे कोई चोर व्यक्ति आप तो हो सकता है नहीं हो सकता है कभी अनपढ़ व्यक्ति आप तो हो सकता है विद्यालयों में नहीं पढ़ा है अनपढ़ व्यक्ति आप तो हो सकता है हो सकता है शराबी व्यक्ति आप तो हो सकता है शराबी व्यक्ति आप तो हो सकता है नहीं हो सकता, <laughs> नहीं हो सकता <laughs> आप तो ऐसा ही हो सकता है <laughs> जो नौकरी करता है वो आप तो हो सकता है <laughs> जो पैसा कमाता है नौकरी धंधा अपना धंधा है या खेती करता है नौकरी करता है यानी पैसा कमाता है वो आप तो हो सकता है अच्छा बिना डाडी मूछ वाला आप तो हो सकता है या डाडी मूछ वाला आप तो हो सकता है नहीं रंग बिरंगे कपड़े पहनने वाला आप तो हो सकता है हो सकता है अब सदेह पैदा हो गया प्रश्न कड़ा <laughs> देखो अभी आपसे पूछा नहीं था हम <laughs> बहुत देर से हाथ खड़ा कर रहे थे मेरे को भी दिख रहे थे उत्तर आपने ठीक दिया देखिए हम इस आग्रह में नहीं रहे कि किसी में कोई एक दोष है तो वो किसी भी विषय में आपत नहीं हो सकता का जैसे बताया था किसी छोटे विषय में भी वो आप तो विषय का जानकार हो सकता है वो अब कोई शराब तो पीता है लेकिन गाड़ी बड़ी सही ठीक करता है सलाह ठीक देता है उसमें शराब पीता है वो उसका अपना विषय है तो हम उससे पूछेंगे वो बिल्कुल ठीक बात बता देगा बहुत अच्छा डॉक्टर है चिकित्सक है शराब पीता है जानकार है हम उसकी बात मानते हैं हृदय का ऑपरेशन करता है हमारा हम सारी बात मानते मानते हैं हैं आप तो हैं उस आप तो तो उस उस क्षेत्र में जो आध्यात्मिक आप एक अलग बात है वहां तो ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए तो बत् ऋषि आर्यिच्छानम समान तंत्र ऋषि हो आर्य हो यानी श्रेष्ठ व्यक्ति हो ऋषि तो देवता लोग ऊंचे लोग हो गए आर्य हो और निकृष्ट व्यक्ति हो उसमें भी आपत का लक्षण करता है उतने उतने में। ना, वो बीड़ी पीता ना ही हो लेकिन हो वो तो कहेगा जी आपके तो ये ऐसा हो गया आप ऐसा कीजिए वो अपना जो भी शेय के बारे में बताते हैं बाल बाल काटने में उस विषय में वो आप होगा ठीक है उतने उतने विषय में आप होगा और हम मानते हैं उसकी बात और माननी चाहिए प्रमाणों का विषय पूरा हो गया आगे प्रमेय के बारे में चर्चा है। तो पहले प्रमेयों के नाम प्रमे प्रमेयों के नाम गिनाए और फिर एक एक की परिभाषा लक्षण करेंगे इनका इनकी शैली है पहले तो नाम कर बताते हैं गिनाते हैं फिर उसका लक्षण यानी परिभाषा करते हैं और फिर उसकी परीक्षा करते हैं परीक्षा का क्रम आगे आता है पहले तो नाम बताते हैं फिर उसकी कर... फिर उसकी परीक्षा यही लक्षण क्यों है ये ठीक है या नहीं है ये न्याय दर्शन की शैली है अभी केवल नाम और परिभाषाएं चल रही है थोड़ी बहुत विवेचना में वैसे ही आपके सामने बोल देता हूँ तो नवा सूत्र है प्रमेयों के नाम गिनाए बोलिए आत्मा शरीर इंद्रिय अर्थ बुद्धि मन प्रवृत्ति दोष प्रेत्य भाव फल दुख, दुख, दुख अपवर्गास्तु प्रमेयम ये बारह चीजें गिनाई गई हैं यहाँ पर तो चार प्रमाण बताए और प्रमेयों में बारह नाम गिनाए इनको कहते हैं।, किसे कहते हैं? किसे कहते हैं हाथ खड़ा कीजिए कोई आप बताइए परीक्षण करने के बाद में जो निर्णय लिया जाता है उसको प्रमाण कहते हैं तो बस थो थो थी थी थी थी थी। हाँ अब हाँ, बताइए दूसरी संख्या पे हाँ, दूसरी कुर्सी पे जो बैठे हाँ जो जिसके बारे में बताता हूँ उसको तो प्रमाण कहते हैं जो जिसके तो जो को प्रमाण कहते हैं या जिसको प्रमाण कहते हैं जिससे हम चीज को जानते हैं ये ठीक है पहले वाले में देखो शिथिलता क्या है जो जिसको बताता है उसको प्रमाण कहते हैं तो अब ये प्रमाण क्या होगा जो को प्रमाण कह रहे हो या जिसको प्रमाण कह जिसको पे जाएगा आपका तो और जब हम परिभाषा करते हैं तो सर्वनाम शब्द नहीं बोलते हैं सारे जो जिसको बताता है वो अब जो जिसको और वो ये तीनों कैसे हैं सर्वनाम शब्द हैं नाम आना चाहिए तो सर्वनाम के भी देते हैं तो भी बताएं जिससे जाना जाए उसको प्रमाण कहते हैं और प्रमे जिससे जाना जाए वो प्रमाण और प्रमे जिसको जिस्को जाना जाए जिसको जाना जाता है जो जानने योग्य है उसको प्रमेय कहते हैं जो प्रमा के योग्य है प्रमा यानी ज्ञान ज्ञान का जो साधन है उसको प्रमाण कहते हैं जिसको जाना जाता है जानना होता है वो प्रमेय कहलाता है तो न्याय दर्शन कार्य की दृष्टि में जानने योग्य ये बारह चीजें यहाँ पर बताई गई है इनको जानना ये मुख्य है और प्रमाणों का प्रयोग करके जो निष्कर्ष निकलता है वो ज्ञान है प्रमाण। और जो जानने वाला है उसको प्रमाता जैसे कर्ता ऐसे प्रमाता नाम दिया गया है यद्यपि इसमें एक जगह चर्चा आती है न्याय दर्शन में कि ज्ञान के साधन को हम प्रमाण कहें अथवा जो ज्ञान आता है उसको प्रमाण कहें बात पहली परिभाषा है वो ठीक है। जिससे जाना जाता है उसको प्रमाण कहते हैं एक है कि इसके प्रयोग से जो ज्ञान प्राप्त होता है उसको प्रमाण कहते हैं ये भी एक लक्षण आता है उसमें दोनों में विवेचना की गई है जैसे कि आप एक उदाहरण देखिए हमने जो पीछे प्रत्यक्ष का लक्षण देखा प्रमाण किसको कहा गया है वही पर यह विवेचना की गई है ज्ञानम अव्यपदेशम अव्यविचारी व्यवसायत्मकम प्रत्यक्षम् तो प्रत्यक्ष किसको कहा है यहाँ पर इंद्रियार्थ जो ज्ञान है है वो प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष तो जानने का साधन इंद्रियार्थ सन्निकर्ष को प्रमाण सन्निक अथवा इंद्रियार्थ सन्निकर्ष से उत्पन्न जो ज्ञान है उसको प्रमाण कहें प्रत्यक्ष प्रमाण कहें विचार की बात है ना इंद्रियार्थ सन्निकर्ष को हम प्रत्यक्ष प्रमाण कहें अथवा इंद्रियार सन्निकर्ष से उत्पन्न जो ज्ञान है उसको हम प्रत्यक्ष कहें परिभाषा क्या कह रही है इंद्रियाार्थ संकर्षोत्पन्नम ज्ञानम ज्ञानम प्रत्यक्षम ज्ञान प्रत्यक्ष ज्यान तो उन्होंने दोनों तरह से व्याख्या की कि जब इंद्रियार सन्निकर्ष को हम प्रमाण मानते हैं तो ज्ञान उसका फल है और जब इंदिहार सन्निकट से उत्पन्न ज्ञान को प्रत्यक्ष प्रमाण कहेंगे जो उस चीज प्राप्त हुई है तो उससे जो प्रयोजन सिद्ध होता है उसको उसका फल कहेंगे ज्ञान का भी तो प्रयोजन होगा ना ज्ञान का ज्ञान किसके लिए है कोई प्रयोजन सिद्ध करने के लिए वो तो प्रयोजन जो सिद्ध होता है वो फिर हमारा फल खिलाएगा दोनों तरह से चर्चा है लेकिन प्रथम दृष्टिया प्रमाण का मतलब जिससे जाना जाता है उसको हम प्रमाण कहते हैं तो यहाँ जो प्रमेय हैं इनको जानने की बात है ये जानने योग्य हैं तो उसमें आत्मा शरीर आदि ये यह यहाँ पर बारह नाम अब इस नाम का ये अर्थ नहीं है कि बस ये बारह ही प्रमेय हैं इसके अलावा कोई जानने योग्य चीज ही नहीं है यहाँ जो बारह प्रमेय गिनाए तो किसी के मन में हो सकता है भी न्याय दर्शनकार तो बारह को प्रमेय मानते हैं बारह को प्रमेय मानते हैं इससे अर्थापत्ति क्या निकाल लेगा व्यक्ति मात्र बारह को ही प्रमेय मानते हैं इसके अतिरिक्त किसी को प्रमेय नहीं मानते ऐसी अर्थापत्ति नहीं निकालनी ये सूत्रकार का तात्पर्य नहीं है अब देखिए इसके अंदर एक उदाहरण के लिए इसमें दुख शब्द तो पढ़ा है लेकिन सुख शब्द नहीं पढ़ा है सुख शब्द नहीं आया ना नहीं सुख नहीं आए ना नहीं। तो क्या ये माने कि वो सुख को प्रमेय ही नहीं मानते थे मानते थे आगे के अमर्णन मिलता है सुख का भी नाम आता है इंद्रिय शब्द यहाँ पर आगे व्याख्या में आएगा ज्ञानियों के लिए आया है इंद्रिय में वैसे हम ज्ञान इंद्रिया कर्मेंद्रिया और सबको ले सकते हैं लेकिन आगे जो व्याख्या है आगे जो इंद्रिय का जो सूत्र है वो ज्ञान इंद्रियों से संबंधित है तो इंद्रिय का मतलब ज्ञान तो क्या हम ये माने की ये इसके अतिरिक्त कर्मेंद्रियों को प्रमेय मानते ही नहीं थे कर्मेंद्रियों को भी मानते हैं तो ये उदाहरण से हमें क्या पता लगता है कि ये बारह ही प्रमेय हैं ऐसा तात्पर्य नहीं है इसका मतलब क्या है कि यदि हमें मुक्ति को पाना है तो कम से कम इन बारह चीज को तो जानना आवश्यक है इन बारह को तो जानो मुक्ति के लिए सुख और दुख को देख लीजिए मुक्ति के लिए सुख को जाना जरूरी है दुख को जानना जरूरी है मुक्ति के लिए दुख को जानना अधिक आवश्यक है सुख को जाने या ना जाने दुख को जरूर जानना है दुछु। दुख को जानेगा तभी तो वैराग्य होगा तभी तो संसार से हटेगा और मुक्ति को पाए और अगर सुख को जाना है केवल सुख को जाना है दुख को नहीं जाना नहीं पा, पा सकता लेकिन केवल दुख को जाने तो मुक्ति को पा सकता है दोनों को जाने तो भी पा सकता है ये गिनाए गए हैं इनको मुख्यता मान के कि इनको जानना आवश्यक है इसलिए ये इनका उल्लेख किया जाए अगला सूत्र अब जो पहला प्रमेय आत्मा था उसका लक्षण दे रहे बोलिए इच्छा वेश, देश, प्रयत्न सुख, सुख दुख, दुख ज्ञानानी आत्मनो लिंगम।, लिंगम आत्मा के ये लिंग हैं। लिंग का मतलब है लक्षण चिन्ह सूचक जिससे हमें किसी का पता लगता है वो लिंग कहलाते हैं संस्कृत में इसका मतलब ये है जिससे हमें पहचान होती है तो यहाँ पर छह चीजें गिनाई गई इच्छा द्वेश प्रयत्न सुख दुख और ज्ञान ये आत्मा के चिन्ह है, जापक हैं क्या मतलब हुआ कि जहा जहां ये छह चीजें मिलती हैं छह में से कोई एक भी मिल रही है छह में से कोई भी एक भी मिल रही है तो हम कह सकते हैं कि यहाँ आत्मा है और इससे आत्मा का ज्ञान होता है ये आत्मा के अनुमापक है अनुमापक मतलब अनुमान कराने वाले आगे पंचावय की प्रक्रिया में हम देखेंगे कि धुआं धुएं से अग्नि का ज्ञान होता है तो वहां पर धुएं को लिंग कहा गया है उससे पता लगता है तो ऐसे ही ये आत्मा के सूचक हैं जहां ये होंगे वहां आत्मा होगी ये माना गया है। क्योंकि आत्मा के होने पर ही आत्मा के होने पर ही सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्न और ज्ञान होंगे नहीं तो नहीं होंगे लेकिन इसका ये भी अर्थ नहीं है कि जहां जहां आत्मा होगी वहां वहां सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्न और ज्ञान होंगे ही दो तरह से व्याप्ति बनाते हैं लिंग में हेतु में एक तरफा और दो तरफा एक तरफा में जहां जहां धुआं होगा वहां वहां अग्नि होगी हा है ना सदा और जहां जहाँ अग्नि इसका मतलब है कि जहां जहाँ अग्नि होगी वहां वहां धुआं भी होगा सदा, होगा सदा नहीं होगा हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है यानी नियम नहीं है वहां पर तो ये एक तरफा है दूसरा उदाहरण जो जो उत्पन्न होता है वह वह नष्ट भी होता है हां या ना हाँ और जो जो नष्ट होता है वह वह उत्पन्न भी होता है हायना जो जो नष्ट होता है वो उत्पन्न भी होता है इसमें ना भी बोल रहे कोई या हाँ नियम है या नहीं है पक्की बात है या नहीं है जो जो नष्ट हो रहा है वो कभी ना कभी उत्पन्न हुआ है इसमें कोई अपवाद है क्या जो ना बोल रहे हैं तो कोई अपवाद बताओ कि भाई ये एक ऐसा उदाहरण है कि ये नष्ट तो हो रहा है लेकिन उत्पन्न नहीं हुआ था ऐसा कोई उदाहरण मिलेगा नहीं मिलेगा तो ये दो तरफा है, दोनों तरफ घट सकती है जो जो जो जो उत्पन्न उत्पन्न होता होता होता होता है वे वे होता है, जो जो होता है है, वह वह नष्ट नष्ट भी भी वो वो भी हुआ होता है। ये दो तरफा हो गई दोनों तरफ आप हाँ बोल रहे हैं ना कुछ प्रश्न है इसमें उत्पन्न हुआ है वो भले ही ना देखते हो देखो इन्होंने क्या कहा कि हम देखते नहीं है देखते नहीं है तो क्या हुआ हर चीज देखते हैं तो ही प्रमाणित तो होती है क्या आप जिस शैली में बोल रहे हैं ना उससे पीछे क्या हुआ भई तो ये देखते तो है ही नहीं हम तो क्यों माने इसका मतलब है कि प्रत्यक्ष प्रमाणी जो देखा जाता है वो ही है बाकी तो कोई प्रमाण है ही नहीं कई बार बोलते हैं नहीं हमारे को प्रत्यक्ष बताओ तो हम मानेंगे नहीं तो नहीं मानेंगे ये अनजाने में जबकि ये मानते हैं कि चार प्रमाण होते हैं या तीन प्रमाण होते हैं लेकिन जो ये भाषा इन्होंने बोली है इनके अंदर से क्या छिपा हुआ निकला देखो इन्होंने क्या कहा जो उत्पन्न होता है उसको तो हम नष्ट हुआ देखते हैं लेकिन जो नष्ट हुआ है हो रहा है उसको उत्पन्न हुआ नहीं देखते है. इनके ये दोनों वाक्य सच हैं गलत हैं दोनों वाक्य गलत है, है? एक गलत है या दोनों गलत है, गलत है। फिर से देखना ध्यान देना देखो हम बोलने में कहाँ कैसे ट्रुटी करते हैं इनसे थोड़ा पूछेंगे तो ये भी कहते हैं हाँ हाँ ये ठीक है ठीक है लेकिन फिर भी बोला है इन्होंने तो क्या सोच करके बोला है मैं फिर से वाक्य बोलता हूँ न्याय दर्शन हमारे को बोलना सिखाता है बिल्कुल सटीक बोला एक भी वाक्य गलत नहीं आना चाहिए सोचा समझा हम क्या बोल रहे हैं क्या क्या सोच रहे हैं क्या बोल रहे हैं उसमें तालमेल होना चाहिए नहीं तो हम सोच कुछ और रहते हैं बोल कुछ और जाते हैं जागरूक ही नहीं है कि हम क्या बोल गए सजगता होती है जो सोच रहे हैं वही निकले वही बोले ध्यान देना छोटा सा वाक्य है लेकिन बस न्याय दर्शन है विवेचना के लिए आपके सामने उपस्थित हो गया आप बुरा नहीं मानना इस विवेचना का बुरा नहीं मानना नहीं ना ही कोई ये आना क्या अरे मैं तो इतना भी नहीं जानता मेरे से क्या गलत हो गया नहीं ये तो काम है हमारा आपको बताना आप समझ जाओगे आगे इन्होंने कहा कि जी क्योंकि मैंने पहले कहा था जो जो उत्पन्न होता है वह वह नष्ट होता है जो जो नष्ट होता है वो उत्पन्न भी होता है ये नियम है और आप लोगों ने हाँ भी कर दी इन्होंने कहा नहीं मेरे को इसमें कहना है कि जो उत्पन्न होता है वो तो नष्ट होता हुआ देखा जाता है लेकिन जो नष्ट होता है वो उत्पन्न होता हुआ देखा जाए ऐसा नहीं होता है तो देखो जो उत्पन्न होता है जिसको हमने उत्पन्न होते हुए देखा है उसको हम नष्ट होता हुआ देखते भी हैं और नहीं भी देखते दोनों बातें किसी पेड़ को हमने उत्पन्न किया है वो या है? नष्ट होता हुआ नहीं भी देखते हम हमारे सामने जीवित है वो लेकिन दूसरे पेड़ों को तो नष्ट होते हुए देखते हैं हम तो ये कोई नियम नहीं है कि जिसको हम उत्पन्न होता हुआ देखते है उसको नष्ट होता हुआ भी देखते हैं नहीं माता पिता बच्चों को उत्पन्न होता हुआ देखते हैं उनको नष्ट होता हुआ सब देखें जरूरी नहीं है वो पहले चले जाते हैं दुर्घटना हो वही अलग बात है तो जो उत्पन्न होता है उसको नष्ट होता हुआ हम देखते भी हैं और नहीं भी देखते इसलिए ये कहना कि जो उत्पन्न हुआ है उसको नष्ट होना तो हम देखते हैं नियम नहीं है इसमें उल्टा आपने कहा कि जो नष्ट हो रहा है उसको हम उत्पन्न हुआ नहीं देखते हम जितनों को नष्ट हुआ देखते हैं उतनों को सबको भले ही उत्पन्न होता हुआ ना देखते हो लेकिन बहुत सारी चीजें जिनको हम नष्ट होता हुआ देखते हैं उनको हमने उत्पन्न होता हुआ भी देखा है आप तो गांव के हैं, खेती करती है घर में ऐसे तो पुलिस में है महीने बाद में पक गई, समाप्त तो नष्ट होता हुआ देख रहे हैं नहीं जिसको नष्ट होता हुआ देख रहे हैं उसको उत्पन्न होता हुआ देखा था या नहीं कितनों को कितने मनुष्यों को हमने नष्ट होता हुआ भी देखा है उनको उत्पत्ति भी देखी कमायु वाले होते हैं भी होता है तो ये तो दोनों देखा जाए तो लेकिन इसमें हमने देखा या नहीं देखा ये एक अलग बात है या तो प्रत्यक्ष प्रमाण से हमने उत्पन्न होना नष्ट होना देखा और प्रत्यक्ष से भी देखते हैं और अनुमान से भी जानते हैं जब हम देख रहे हैं कि जो उत्पन्न हुआ ये भी नष्ट हुआ ये भी उत्पन्न हुआ नष्ट हुआ तो जिनको हमने उत्पन्न होते हुए नहीं भी देखा है तो भी अगर वो नष्ट हो रहे हैं तो हम उस आधार पर अनुमान के आधार पर कह सकते हैं कि ये भी उत्पन्न हुई होगी और जिसको उत्पन्न हुआ वह हमने देख लिया है भले ही हम नष्ट होता हुआ ना देखें लेकिन हम निर्णय कर सकते हैं कि ये भी नष्ट होगा निर्णय से कह सकते हैं इसमें अनुमान प्रमाण का भी प्रयोग होता है प्रत्यक्ष और अनुमान मिला करके हम इस निष्पक्ष से पहुंचे हैं कि जो उत्पन्न होता है वो नष्ट भी होता है जो नष्ट होता है वो उत्पन्न भी होता है निर्णय है ना ये ये व्याप्ति दो तरफा हेतु क्या है जो जो उत्पन्न होता है वह वह नष्ट होता है तो उत्पन्न होना या हेतु के रूप में दिया जा रहा है नष्ट होना है, कि होता है वह, वह, वह उत्पन्न भी होता है तो जो जो नष्ट होता है, ये के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है और वह उत्पन्न भी हुआ होता है इसको हम सिद्ध कर रहे हैं जहां जहां धुआं होता है वहां वहां अग्नि होती है यहां पर धुआं हेतु के रूप में है लिंग के रूप में है और अग्नि सात्य के रूप में है और उलट के बोलेंगे कि जहां जहां अग्नि होती है वहां वहां धुआं होता है अब इस वाक्य में अग्नि हेतु के रूप में प्रस्तुत किए जा रही है क्योंकि यहाँ पर अग्नि है इसलिए यहाँ पर धुआं भी होना चाहिए प्रस्तुति ये है लेकिन वो नियमित नहीं है नियम नहीं है इसलिए ये व्याप्ति नहीं बनती है अब इस पे आत्मा वाले पे आइए सुख दुख इच्छा द्वेश प्रयत्न ज्ञानानी आत्मनोलिंगम इन इन में से कोई भी पांचों दो तीन चार या एक भी जहां जहां ये होते हैं सुख दुख आदि वहां वहां आत्मा होता है अब इसमें हेतु कौन है सुख दुख आदि ये जीवित है या नहीं नहीं ये सुख हो रहा है इसको तो है जीवित मतलब आत्मा है यहाँ पर ठीक है ऐसा तो ये सुख दुख आदि हेतु के रूप में है और आत्मा साध्य के रूप में सिद्ध करते हैं उसको कि आत्मा है और इसके विपरीत कहें कि जहां जहां आत्मा होता है वहां सुख की इच्छा द्वेश ज्ञान भी होंगे बात ठीक है या नहीं है मैंने जो दो तरफ की व्याप्ति बताई एक तो धुएं और अग्नि की ये तो एक तरफा है और उत्पन्न होना और नष्ट होना ये दो तरफा है दोनों जगह सच है तो आत्मा के संदर्भ में ये जो लिंग है इनके बीच में जो व्याप्ति है वो दोतरफा है या एक है यह विचार की बात है जहाँ जहाँ ये लिंग होंगे सुख दुख आदि वहाँ वहाँ आत्मा होगी ये तो अटल है लेकिन जहाँ जहाँ आत्मा होगी वहाँ वहाँ ये पांचों लक्षण हो ये आवश्यक नहीं है कभी हो भी सकते हैं कभी नहीं भी हो सकते हैं अब कोई मूर्छित है शरीर में है मूर्छित है बिल्कुल मूर्छित है कुछ भी नहीं पता न उसको सुख हो रहा है न दुख हो रहा है न वो कोई इच्छा कर रहा है न द्वेष कर रहा है न प्रयत्न कर रहा है न उसको ज्ञान हो रहा है लेकिन आत्मा है ही हमें पता है क्योंकि वहां पर श्वास प्रश्वास चल रहा है मस्तिष्क काम कर रहा है हृदय काम कर रहा है उन दूसरे लक्षणों से पता लगता है इसलिए वैशेषिक दर्शन में जो आत्मा के लक्षण बताए उसमें इनके अतिरिक्त निमेश उन्मेष श्वास प्रश्वास प्राण अपान इनको भी बताया अगर पलक झबक रही है तो निमेश और उन्मेष तो क्या कहेंगे आत्मा यहाँ पर अगर सांस चल रहा है प्राण अपान हम निर्णय करते हैं कि सांस चल रही है है जीवित इसने लेटा है है है पलक जबकी? नहीं जीवित यह में सूचक होता है ना लिंग होता है पता लग जाता है राजेशी होता है हाँ। दोनों तरह कुछ स्थितियों में होता है कि जहाँ उनको हम थोड़ा ज्यादा करें ना तो हिला लेगा पता नहीं करता है। लेकिन फिर भी सबको नहीं होती है गहरा मूर्छा में जब चला जाता है ना उसको कुछ भी नहीं पता लगेगा और मूर्छित का उदाहरण चलो विचारणीय हो तो छोड़ दीजिए उसको प्रलय अवस्था में जब ये शरीर और इंद्रिया नहीं होते हैं, तो उस समय के आत्मा कैसी होती है? कि आत्मा तो ज्ञान होता है लेकिन आत्मा तो है वहां पर आत्मा के होते हुए भी चूंकि इंद्रिया शरीर आदि साधन नहीं है इसलिए नहीं होता इसी तरह प्रश्न होता है कि जब एक आत्मा शरीर इस शरीर को एक शरीर को छोड़ के दूसरे शरीर में जाता है तो जो बीच का काल होता है उस समय में उसको सुख दुख ज्ञान वो हो सकता है नहीं हो सकता है क्या तो नहीं हो सकता क्योंकि उसके पास ये शरीर और ये इंद्रियां स्थूल इंद्रियां नहीं है अभी सूक्ष्म शरीर है लेकिन सूक्ष्म शरीर से वो जान नहीं सकता है सुख होगा न दुख होगा न इच्छा करेगा ना द्वेष करेगा ना प्रयत्न करेगा ना ज्ञान होगा लेकिन आत्मा तो है वहां पर इसलिए जहा जहां सुख दुख आदि लक्षण होंगे वहां तो आत्मा होगी ये तो पक्का है लेकिन जहाँ आत्मा हो वहां ये लक्षण भी हो ये आवश्यक नहीं है हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है नियम नहीं है, हाँ। अच्छा, तो है प्रश्न किया कि क्या इनको आत्मा का धर्म या स्वभाव भी मान सकते हैं तो मान भी सकते हैं नहीं भी मान सकते हैं इसके लिए मैं उदाहरण वो आपको निमेश उन्मेश का देता हूँ पलक के झपकने बंद करने और खोलने से हम कहते हैं कि आत्मा है। तो ये पलक का झपकना और खोलना यह आत्मा का धर्म है ये पलक झपकती है? शरीर में या आत्मा आत्मा में? आत्मा में या भी कोई पलक होती है? शरीर वो में। तो निरवय है शरीर, शरीर में होती है लेकिन इससे उसका अनुमान लगता है नहीं किसी को ऐसा नहीं, नहीं।, नहीं होगा ये बात ठीक है कि जब शरीर है तो शरीर की स्थितियां तो तो हो द्वेश में। में होंगे ही रुचि और रुचि होगी ही ये तो होगा लेकिन उसमें मूर्छित है विशेष अवस्था है तो वहाँ वो भी नहीं हो गए इनको हम आत्मा का स्वभाव क्योंकि ये प्रश्न काफी होता है सुख दुख आत्मा का स्वाभाविक है नहीं है अब सुख दुख प्रश्न ये आता है कि सुख दुख यदि आत्मा का स्वाभाविक है इसका मतलब है आत्मा में सदा सुख रहना चाहिए और सदा दुख रहना चाहिए स्वभाव क्या होता है वो गुण उसमें रहता है और नित्य वस्तु के धर्म भी नित्य ही होते हैं नित्य वस्तु के धर्म भी नित्य होते हैं तो आत्मा तो नित्य ही हमारे को सिद्ध है तो उसके जो सुख दुख धर्म है ये भी नित्य होने चाहिए फिर आत्मा में सदा सुख और दुख रहना चाहिए लेकिन सदा सुख और दुख नहीं रहता हाँ लेकिन ऐसे हो सकता है तो आपने एक शब्द क्या बोल दिया आपने कहा कि आत्मा को शुद्ध पवित्र कहा जाता है लेकिन निमित्त से वो विकारी भी होता है कोई शब्द क्या बोल गए आप निमित्त से तो जो निमित्त से होता है उसको स्वाभाविक थोड़ा ना कहते हैं आपका प्रश्न तो ये था कि सुख और दुख ये धर्म आत्मा के स्वाभाविक हैं क्या अच्छा स्वाभाविक नहीं होते हैं तो दूसरे कैसे होंगे नैमित्त ही होंगे और आप उदाहरण दे रहे हो तो किसका दे गए निमित्त का उदाहरण दे गए ये बोलने की त्रुटिया देखो ये न्याय दर्शन की दृष्टि से कि मेरा जो साध्य था आपको अपनी बात ये अपनी बात की पुष्टि के लिए उदाहरण दे रहे थे वैसे तो लेकिन इनको ये नहीं था कि मैं उल्टा दे जाऊँगा ये उल्टा दे गए निमित्त बोल गए तो इससे तो बल्कि मेरी बात सिद्ध हो गई कि आत्मा स्वभावतः स्वभाव है, है लेकिन निमित्त से अशुद्ध भी होता है तो ऐसे ही सुख दुख भी निमित्त से आ सकते हैं ना अगर निमित्त से मान रहे हैं तो अब ये स्वाभाविक नहीं हुए अब इनको हम स्वाभाविक नहीं अगर स्वाभाविक होते तो आत्मा के साथ सदा बने रहते उसके अपने इसमें यू समझना चाहिए कि सुखी होने का सामर्थ्य ये आत्मा का स्वाभाविक है दुखी होने का सामर्थ्य ये आत्मा का स्वाभाविक है लेकिन सुख और दुख निमित्त से आते हैं फिर से बोलता हूं वाक्य आत्मा सुखी हो सकता है ये जो सुखी होने की सामर्थ्य है सुख और सुखी होने की सामर्थ्य दो अलग अलग बातें हैं। उदाहरण के लिए दूसरा देता हूं रूप को स्पर्श को जानना रूप और स्पर्श अलग है और रूप और स्पर्श को जानने की सामर्थ्य अलग बात है मीठा मधुर गुण है एक रस है वो अलग बात है और उसको जानने की सामर्थ्य अलग बात है अब खाने में हम शड खाते हैं किससे पता लगता है जीभ से तो जीभ में ये सारे रस हैं जीभ में कौन सा रस है कोई सा भी नहीं कभी जीभ कटी हो और चखाओ, <laughs> कटने पे जो खून निकला हो <laughs> तो भी जीभ का कौन सा स्वाद होता है उसका अपना कौन सा रस है लेकिन जीव छओ रसों को जनाती है मैं क्या बता रहा हूं कि किसी गुण का होना एक अलग बात है और उस गुण को जानने की सामर्थ्य होना अलग बात है ठीक है ना, ना जो छओ रस हैं वो तो भोजन में हैं अलग अलग वस्तुओं में हैं और इसके जानने की सामर्थ्य जीप में है जीव में तो छो रस नहीं है जीव उनके रस को ग्रहण करने की सामर्थ्य रखती है तो फिर से बोल रहा हूं वाक्य को गुणों को ग्रहण करने की सामर्थ्य होना अलग बात है और उन गुणों का होना अलग बात है ठीक है हम गर्म हैं, ठंडा पानी चाहिए तो शीतलता जल में है लेकिन शीतलता को ग्रहण करने की सामर्थ्य अनुभव की सामर्थ्य वो हमारे में जल जल शीतलता का अनुभव नहीं कर सकता जबकि उसमें गुण है शीतल गुण जल में है लेकिन वो शीतलता का अनुभव नहीं कर सकता ग्रहण नहीं कर सकता हमारे में शीतलता नहीं है लेकिन हम ग्रहण कर सकते हैं ये बात आ गई समझ में अब आत्मा पे लीजिए कि सुख और दुख को ग्रहण करने की सामर्थ्य आत्मा में है लेकिन सुख और दुख आत्मा के अपने नहीं है आप कोई पूछे कि सुख दुख आत्मा के स्वाभाविक है या कैसे हैं? जी आत्मा ही तो सुख दुख होता तो ग्रहण करता है ये लिंग भी यहाँ पर तो ग्रहण तो करता है लेकिन उसके पास अपने पास नहीं रहते निमित्त से आते हैं इसी तरह से आत्मा शब्द स्पर्श रूप रस गंध इन पांचों इंद्रियों के विषयों को जानता है नहीं इन सबको ग्रहण करने जानने की सामर्थ्य है ना आत्मा में लेकिन आत्मा में शब्द स्पर्श रूप गुण अपने में नहीं है ठीक है तो इच्छा या आत्मा के स्वाभाविक उस तरह से नहीं है कि हमारे अंदर ही रहते हैं ग्रहण करने की सामर्थ्य स्वाभाविक है क्योंकि इसी से फिर कई जने प्रश्न कर देते हैं जब आत्मा में सुख दुख है अपने गुण हैं, तो फिर तो मुक्ति में भी सुख दुख होते होंगे उसको क्योंकि उसके जो गुण है आत्मा के वो तो फिर मुक्ति में भी रहेंगे उसका उत्तर यही तभी बनता है कि मुक्ति में भी सुख दुख को ग्रहण करने की सामर्थ्य तो है आत्मा में लेकिन दुःख वहाँ कोई है ही नहीं इसलिए वो दुख अनुभव नहीं करता है मुक्ति में सामर्थ्य तो है लेकिन कोई अवसर ही नहीं है दुख का शरीर ही नहीं है प्रकृति ही नहीं है आनंदी आनंद है इसी तरह इच्छा इच्छा करने की सामर्थ्य आत्मा की अपनी है वो करता है लेकिन कौन कब कैसी इच्छा करेगा ये उसके अनुभव ज्ञान के आधार पर अलग अलग हो सकती है लेकिन मूल जो इच्छा करने की सामर्थ्य आत्मा की स्वाभाविक है द्वेष अनिच्छा करने की सामर्थ्य भी आत्मा की अपनी स्वाभाविक है प्रयत्न प्रयत्न करने की सामर्थ्य भी आत्मा की स्वाभाविक है लेकिन बिना साधनों के वो प्रयत्न नहीं कर सकता ये उसकी सीमा भी है बिना साधनों के आत्मा प्रयत्न नहीं कर सकता लेकिन प्रयत्न करने की सामर्थ्य जो है वो आत्मा की अपनी है ज्ञान आत्मा जानने की सामर्थ्य रखता है लेकिन जितना भी जानता है वो सारा उसका अपना नहीं है वो ज्ञान उसका अपना नहीं है इंद्रियों से मन से किसी भी प्रमाण से वो जानता है ज्ञान उसको प्राप्त होता है जान सकता है ज्ञान उसका गुण इसी रूप में है कि वो जान सकता है लेकिन ज्ञान उसका अपना नहीं है कि अपने अंदर ही पहले से है नैमित ज्ञान आता है अलग अलग कारणों से तो ये इन गुणों को देखेंगे सुख तो की इच्छा द्वेष प्रयत्न और ज्ञान ये आत्मा के लेंगे आज का समय तो पूरा हो रहा है मैं एक प्रश्न आपके सामने रख करके इन गुणों में कुछ क्रम यदि हमें बनाना हो पहले क्या और बाद में क्या सुख दुख को पहले करें या इच्छा द्वेश को पहले करें या प्रयत्न को पहले करें या ज्ञान को पहले करें पहले क्या होगा पहले इच्छा आएगी और फिर सुख दुख आएगा सुख दुख आके फिर इच्छा आएगी तो सुख दुख पहले हो गए फिर इच्छा हुई तो इच्छा पहले या सुख दुख पहले, पहले और सुख दुख और इच्छा पहले या प्रयत्न पहले प्रेतन अगर हम कोई प्रयत्न ही नहीं करेंगे तो सुख दुख कहाँ से प्राप्त करेंगे क्या सुख प्राप्त कर सकते हैं अगर प्रयत्न नहीं करेंगे तो प्रयत्न पहले या इच्छा पहले या सुख दुख पहले और इन सबसे भी पहले ज्ञान पहले या बात में ये आप लोग चिंतन कीजिए ये कल के लिए प्रश्न छोड़ रहा हूँ मैं इस पर चर्चा कर लेंगे हम क्योंकि आत्मा का विषय है अब यूँ तो सामान्य रूप से ठीक है ये छह लक्षण पांच लक्षण ये बता दिए और आत्मा के लक्षण है बात खत्म कर दे ऐसे नहीं आप लोग पुराने शिविरार्थी हैं इनका विवेचना होनी चाहिए आप लोग चिंतन कीजिए कल आपसे पूछूँगा आप लोग क्या निष्कर्ष पे पहुँचते हैं फिर उस पर चर्चा करेंगे और क्या ठीक है वो भी पता लग जाएगा फिर तो आज का विषय तय रखते हैं प्रणाम